ईश्वर हाद्यावान चिकित्सक है मात्र वही वास्तविक स्वास्थ्य प्रदान करता है अब्दुल बहा ने कहा सभी प्रकार का सच्चा स्वास्थ्य प्रभु से प्राप्त होता है रोग के दो कारण होते हैं एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक यदि रोग शारीरिक हो तो भौतिक उपचार की आवश्यकता होती है और यदि यह रोग आत्मिक हो तो आध्यात्मिक इलाज की जरूरत होती है स्वास्थ्य लाभ के समय यदि हमें देवी आशीर्वाद प्राप्त हो तो केवल तभी हम संपूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि दवा तो केवल एक ऊपरी और दिखाई देने वाला साधन है जिसके द्वारा हम देवी स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं जब जब आत्मा स्वस्थ न हो तब तक शरीर के स्वास्थ्य का कोई मूल्य नहीं सब कुछ प्रभु के हाथों में है और उसके बिना हमें स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सकता ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो अनंता उसी रोग से मरे जिसका उन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया उदाहरण के तौर पर अरस्तु जिसने पाचन शक्ति का विशेष अध्ययन किया था अंत में पेट के रोग से मरा अविसू हृदय रोगों का विशेषज्ञ था परंतु वह हृदय रोग से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ प्रभु महाद्यावान चिकित्सक है मात्र उसी के पास सच्चा स्वास्थ्य देने की शक्ति है सभी प्राणी ईश्वर पर निर्भर है चाहे उसका ज्ञान शक्ति और स्वतंत्रता कितने ही सघन दिखाई क्यों न देते हों पृथ्वी के शक्तिशाली बादशाहों का ध्यान करो संसार में उन्हें वे सारी शक्तियां प्राप्त हैं जो मानव उन्हें दे सकता है फिर भी जब मौत का बुलावा आता है तो उन्हें निश्चय ही नतमस्तक होना पड़ता है जैसे किसान लोग उनके राजमहल के द्वार पर करते हैं जानवरों को ही देखिए अपनी प्रत्यक्ष शक्ति में भी वे कितने असहाय होते हैं सबसे बड़ा जानवर हाथी एक मक्खी द्वारा सताया जाता है और शेर बब्बर एक छोटे से कीड़े के क्षोभ से बच नहीं सकता मनुष्य को भी जो सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट जीव है स्वयं अपने जीवन के लिए कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है सबसे पहले उसे वायु की आवश्यकता होती है और यदि कुछ क्षणों के लिए भी उसे इससे वंचित कर दिया जाए तो वह मर जाता है वह जल खाद्य पदार्थ कपड़े उष्णता तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं पर भी निर्भर है सभी ओर से वह खतरों तथा कठिनाइयों से घिरा हुआ है जिनका सामना उसका अकेला भौतिक शरीर नहीं कर सकता यदि मनुष्य अपने आसपास के संसार पर नज़र दौड़ाए तो वह देखेगा कि किस प्रकार सभी रचित वस्तुएं प्रकृति पर निर्भर है और उसके कानून के बंधन में बंधी हुई है भौतिकता के संसार से ऊपर उठने और इसे अपना गुलाम बनाने में केवल मनुष्य ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अपने आप को मुक्त कर सका है प्रभु की सहायता के बिना मनुष्य भी उन जानवरों की भांति है जो नष्ट हो जाते हैं परंतु ईश्वर ने उसे ऐसी अद्भुत शक्ति प्रदान की है कि वह सदा ऊपर की ओर देखे और अन्य उपहारों के अतिरिक्त उस प्रभु की दिव्य कृपा से स्वास्थ्य लाभ का उपहार भी प्राप्त कर सकता है परन्तु खेद है कि मानव इस अनुपम भलाई के लिए आभारी नहीं और उपेक्षा की गाड़ी नींद में सोया हुआ है तथा उस महान कृपा से असावधान है जो प्रभु ने उस पर की है और प्रकाश से विमुख हो अंधेरे में अपने रास्ते पर चला जा रहा है यह मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि आप ऐसा व्यवहार करने वाले न हो अपितु आप अपनी दृष्टि मजबूती से प्रकाश पर जमाए रखें ताकि जीवन के अंधकारपूर्ण स्थलों में आप प्रकाश की मशाल के समान हो